मालयम करुणालयम शंकरम लोकशंकरम भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रणीत उपति सहस इसमें भगवान गुरु शिष्य के संवाद के माध्यम से हम अपने स्वरूप को कैसे अनुभव कर सकते हैं उपनिषद तो अलग बात है उपनिषद तो तो कर सकते हैं उसको यहां पे जो है भगवान शंकराचार्य एक एक करके छोटा छोटा प्रश्नोत्तर के माध्यम से यहाँ पे दिखा रहे हैं शिष्य ने बोला था अब मेरे को ये समझ में आ गया अध्यास में आत्मा नहीं। आत्मा नहीं है, है।, तो है।, है। तो प्रत्यक्षादी प्रमाण से जो है आत्मा तो दिखाई नहीं पड़ता तो जब आत्मा दिखाई नहीं पड़ता जैसा कुंड में बदर हुआ मतलब किसी बर्तन में बेड़ जैसा अथवा दूध में स्टार्च जैसा, तील में जैसा, मतलब कोई में, में तो तेल मतलब, हमको तो प्रत्यक्षर दिख पड़ता है क्या प्रत्यक्ष आत्मा में शरीर है ये दिखाई पड़ता है कि तो हम कल्पना कर लेते हैं तो कहाँ तक पढ़ ली थे हम इसका तो उसने बोला कि तब एक एक कि कि ने करके समझाया उनको देखो ये तुम कुटस्थ हो और शरीर उसको कल्पित है तब वो बोला कि जन्म मित्र से तो तब वो बोलने लगा कि मैं कुटस्थ हूँ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ठीक है मैं जन्म मित्र से रही तुम विचार नहीं है तुम्हे का कहा था तब सामान्य नियम ये दिखाया कि जो संघात होता है वो जड़ होता है वो दूसरा कोई चेतन तत्व के लिए होता है शरीर एक शंखात है और इसलिए शरीर से भिन्न कोई एक चेतन तत्व है जिसके के लिए शरीर है पर संघातर में आया हुआ है अब चाहे बोलते कि नहीं दोनों चेतन तत्व एक चेतन दूसरा चेतन के उपकारी होते हैं। मत्ते है चीतमत् भृत स्वामीन अन दोनों समान है मोनौकर भी चेतन है मालिक भी चेतन है तो दोनों तो एक दूसरे को मदद के लिए, हो, के लिए एक दूसरे के लिए होते हैं ऐसा बोल रहे हैं कि आप जो एक चेतन के लिए होता है, चेतन के लिए जड़ पदार्थ होते हैं चेतन उसको उपभोग करते हैं पर तो दो चेतन को देखते हैं, एक दूसरे के लिए तो बोलते हैं नहीं नहीं बम अग्निर उ जितना था तुम्हारी है, है, है है ज्ञान ज्ञान तुम्हारा क्रिया नहीं है तुम्हें। और जो उपकार दिखाई दे रहा है, वो शरीर के उपकार दिखाई पड़ता है वो जो है मतलब कोई एक चेतन तत्व विचार पूर्वक करके दूसरा शरीर के लिए हित कारक होते हैं इसी के वृत्त के अंदर चेतन तत्व विचार पूर्वक कुछ करके गुरु मालिक के के कुछ जड़ के लिए उपकारक होते हैं हैं वो काम को करते हैं। इस प्रकार से नहीं प्रकाश, बात सभी के प्रकाश है इस प्रकार चेतना का तुम्हारा स्वरूप है वो चेतन किसी के द्वारा उपकृत नहीं होता उपकृत भी नहीं होता ये चीज को समाज शुद्ध आत्मा किसी किसी के भी भी नहीं होता, किसी के भी नहीं होता होता होता उपाधि में तो सब है प्रदीप जिसे एक प्रकाश प्रकाश दूसरे उपयोगी नहीं होता प्रदीप अपने प्रकाश से अपने आप को प्रकाशित करते कभी प्रकाशित करते हैं बोलते तत्व एवं क्षति स्वुद्ध आव सर्व उपलब्ध बुद्धि को त्मक तो क्रिया, क्रिया आत्मा में होता तब आत्मा भिकारी होता आत्मा सूर्य के प्रकाश की तरह नित्य प्रकाश स्वरूप है नित्य प्रकाश उसके प्रकाश में सब कुछ समझ में आता है परंतु वो अपने आप वो वो रूपी रूपी क्रिया क्रिया में में नहीं है होता होता होता होता तब क्या होता? कि वो होता और वो नाशवान भी होता। एवं ना सर्वदा अच्छा इस प्रकार आत्मा हमेशा निर्विशेष है ये तुमको समझना है आत्मा की विद्यमानता में जो है शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रिया, मन में भिन्न भिन्न प्रकार की प्रक्रिया होते परंतु तो आत्मा में कोई क्रिया नहीं है यदि ये क्रिया आत्मा में हुई होती तब आत्मा भी एक बिकारी वस्तु और नाशवान होता तो नित्य शाश्वत तो अजोब पुराण ये नहीं हो सकता था तब ऐसा क्यों बोला में आ गया कि तुम्हें हो और तुम्हारे लिए जड़ जड़सार है अब तो तुम उसके लिए नहीं हो तब में जबकि जागृत सपने दुखी से जाकर के सुख उठ करके फिर जाकर सपने के दुख करता कि कि कि कि यही मेरा है, कि मैं में जाकर के दुख को ही ये कि ये किसी निमित्त से माने उपाधि के निमित्त से सुख दुख की प्रती होती है वास्तविक आत्मा में सुख दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि सुख व्यायाम हो अपगत हो कि, कि तो इस संबंधित मतलब मैं सुख दुख से जन्म से जरा रही मैं ये जो जो बोल रहे थे मैं शुक दुख अनुभव तो कर, कर रहा हूँ परंतु अनुभव करने वाला तुम नहीं हो ये बुद्धि अनुभव करती अनुभव करते है और तुम उसका साक्षी रूप में देखते रहते हो परंतु समझ नहीं पाते इसीलिए तुमको लगता है कि मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ भोग करूंगा ये मैं नहीं हूँ इतना तो क्योंकि ये सब कर्तित्व तो भोक्तृत्व तो मन बुद्धि के धर्म है अहंकार के धर्म है ये स्वंत धर्म है मैं उसको देखने वाला हूँ परंतु मैं उसको देखते हुए उसके साथ तादा क्यों कर लेता हूँ इसीलिए लगता है कि मेरा है आत्मा नहीं करता है। करती है। में और चेतन को ही कर्तव्युक्त है, क्योंकि व्यापक चेतन में तो कर्तव्युक्त होना संभव ही नहीं है इस प्रकार से बार बार बोलने से शिष्य को समाज में आ गया है भगवान अपगत तत्प्रसाधक व्याम हो गुरुदेव आपकी कृपा से कर्तित्व तो, तो रूपी जो मेरे अंदर एक भावना था जागृत तो चला गया परंतु तो मैं असंग हूँ असंग्र क्या मैं कुटस्थ हूँ क्योंकि असंग होने पर ही संभव है असंग होने पर कुटस्थ होना मतलब अभिकारी नहीं तो अभिकारी कुटस्थ में तो किसी भी प्रकार का को कोई विकार नहीं है ये तो क्यूँकि अपगत में क्यों संशय वो रहा है कदम क्योंकि शब्दादि नाम सत्य शब्द स्पर्श रूप ये इस है। है? इस जो है अपने आप ही सिद्ध नहीं हो सकता है हमारी मन में एक वृत्ति उठती है कोई आवाज सुना तो आवाज क्या है कोई दृश्य देखा तो दृश्य क्या है ये जो वृत्ति उठती है वो वृत्ति कुछ जिस इंद्रियों के माध्यम से वो जानना संभव होगा कोई वस्तु खाने का देखा मन में उसका तो उसका स्वाद क्या है, वो ब्रित्ति उस ब्रित्ति इस से वो बाहर जाते हैं, जा तो घेर करके, चाहे जिस को विषय ग्रहण करने का जो प्रोसेस है उस प्रकार से विषय को इंद्रिय के साथ अथवा तो दूर से देख करके समझना इस प्रक्रिया से फिर जो है मन में तद वृत्ति उठती है ये ऐसा वृत्ति है परंतु ये समझना है क्या ये आत्मा का ही है। इसे बोलता है तो कुल तो तो तो तो चाहिए तो जब शब्द आदि विषय को सिद्ध करूंगा मैं इसके ये इस, शब्द इस अच्छा है ये शब्द बुरा है अथवा इस बात अच्छा ये जब हम करेंगे तब तो विकारी होंगे हम तो हमकुस्थ कैसे हुए हमकुस्थ कैसे हुए प्रश्न इस जगह समझना है हमको शब्द आदि विषय अपने आप अपने को प्रकाशित नहीं कर सकते शब्दस पर शुरू, हमारे इंद्रियों के माध्यम से प्रकाशित होते हैं और अपनी वृत्ति के माध्यम से हम समझते हैं तो ये जो वृत्ति उठती है हमारे अंदर उस यदि हमारे अंदर ये वृत्ति है तो हम कुटस्थ तो कैसे हुए तब समझाएंगे देखो विषय उत्तर क्या है ये वृत्ति तुम्हारी मन की विषय है और वृत्ति को भी तुम जानते हो इसीलिए भी तुम नहीं हो स्थूल शरीर से अपने को अलग करना करता भोगता तो स्थूल शरीर भी दिखता है शुभ करते तो, तो वो तो आसान है उतना कठिन नहीं है परंतु कि जो मन में जो बैठा हुआ है विषय अभिव्यक्ति वो आसानी से नहीं जाता और जब तक नहीं जाएगा तब तक अपने कुटस्थ समझ में नहीं आएगा तब तक अपने तो तो समझ में नहीं आता इसलिए यहाँ पे बोल हैं कि ये कैसे हो सकता है।, तो जो आक। तो है ना वो हमारे अंदर उठते हैं तो फल तो हो जाएगा कि आत्मा में तो उस प्रकार के विकास दिखाई देगा शब्द आदि आकार उत्प्रत्युते विशेषण प्रत्यय एक दूसरे को साथ ये लाल रंग है ये काला रंग है ये शब्द अच्छा ये शब्द बुरा है अथवा ये, अच्छा, ये रस अच्छा ये जो प्रत्यवतियां मनोवृत्तियां मनोवृत्तियां नील प्रतादी आकार सिद्धि असुभवन ये नील है ये लाल है अपने आप तो अपने को सिद्ध नहीं कर सकता कोई इसको जान करके समझ करके इसको सिद्ध करेगा चेतंत्र जड़ो नहीं कर सकता तो मैं कुटस्थ चेतन कैसे हुआ उसको जानना उसको व्यक्त करना सब तो विकारी धर्म है तो वो रस्तों कैसे हो पाएंगे तब ये उसका शिष्य का प्रश्न है नील पे आकार, आकार निमित्त गम्यते तो आकार कैसे उत्पन्न होता है बाहरी आकार को देखकर करके हमारे अंदर तदाकर भित्ती उत्पन्न होते है। मन मनोगा तो है परंतु तो उस तो तो समझदारी आत्मा में यह भावना उठता है को अलग करने का प्रोसेस को दिखाएगा तो अथवा अच्छा तो इससे थोड़ा तो अनुकूलता की सुंदरता की प्रति हो रहा में नहीं हो रहा है इस प्रकार से जो है वृत्तियां उठते रहते हैं तो ये वृत्तियां मन के धर्म है है कि तो मैं करके करके मैं मैं मैं जान वो जो मैं इसको जानता हूं, ये ये ये नीला है है है पीला काला तो, तो आत्मा का, तो आत्म का नहीं है वो बुद्धि बुद्धि में प्रतिफलित चेतन जो चिदाभास है उसका है ये वो मैंपन और वो उस इतना अलग नहीं कर पा रहे अहंकार और अहम ये दोनों को अलग नहीं कर पा रहा है इस समय इसीलिए वो अहंकार की विकार को अहंकार ऐसा समझ रहा है तो इसको निराकरण करने की इच्छा से गुरुजी बोल रहे तो जब बोल रहे यहाँ पे तस्मात बाह्य आकार निमित्तते में तो बाहर आकार आकार के समान मन उत्पन्न सिद्ध है तथा प्रत्यान प्रत्यय आलम्बना क्योंकि मैं जानता हूँ मैं समझता हूँ इस प्रकार से अहम प्रत्यय बन करके मैं देखा वहां पे डाल रंगी है बस्तु। बस्तु। वो हो एक हो एक संगत संगत अहंकार तो उसके साथ गया अचैत अच्त उपत्ति असंभव तब जब वो संघत के साथ चला जाएगा तब तो फिर तो वहाँ पे वो स्वार्थ तो नहीं हो सकते तो परार्थ तो हो जाएगा तब तो फिर जड़ हो जाएगा वो इसलिए स्वरूप व्यतिरिक्त ग्राह्य स्वरूप भी अलग इस प्रकार से जो तो हम वो अपने को मिला के समझ रहे हैं और बोलते हैं वो तो अलग होना तो होता परंतु हम जिसके साथ मिला हुआ है तो अंकुट कैसे हुए हम तो इसलिए शब्द तो तो तरह समाज समाज में आएगा। पे समाज में आएगा क्या है है मैं मैं मैं मैं रंग को जाना है, जाना मैं जाना अथवा मैं मैं इसको इसको मैंने समझा समझा ये जो और वो अहंकार और दोनों का भी अलग नहीं कर पा रहे इसके लिए यहाँ पे बोल रहे हैं असंघत चैतन्य चैतन आत्मकत्म नीलबिक्रिया से विक्रियाबानी संघ तो क्या हो गया तो वो जो मैं इसको जाना अथवा तो हमारे अंदर जो वृत्तियां उत्पन्न हुई तो वृत्ति के फलस्वरूप हम संघात के साथ एक हो गया मतलब सूक्ष्म शरीर से अपने को नहीं कर पा मान की को एक साथ साथ मतलब उसके साथ मिल करके तो तो मैं इंद्रियों के विषय की जो ज्ञात आता है वो ज्ञातृत्व तो आत्मा का नहीं है वो ज्ञात तो बुद्धि का है परंतु आत्मा की प्रकाश प्रकाशित होता है वो तो आप इतना ज्यादा प्य भेद नहीं कर पा रहे पर वो सोच रहे थे तो आत्मा कुटस तो कैसे तो मतलब चीदावास है वो शुद्ध चेतन नहीं है वो इसलिए अशुद्ध आत्मा में मान कोई विकार नहीं है कुछ ही है वो इतना जगह को नहीं समझ पाने के कारण प्रश्न उठा है की शब्द आदि के साथ मिल करके तो मैं अपने को समझ पाता है असंगत शती जो असंगत होता उपलब्धा विक्रिया उपलब्धि करता हूँ जो जो भी कोई व्यक्ति कुछ उपलब्धि करता है उसमें विकार होगा परंतु वो उपलब्धि नहीं करता है वो उसके विद्यमानता से बुद्धि उपलब्धि करता है अहंकार के माध्यम से परंतु ये नहीं इतना समझ नहीं पा रहा है वो पिछले बोलते तो तो कहा यह हमको समझ में नहीं आया मतलब मैं को, मैं, कोई, कोई परिवर्तन नहीं है मुझ में ये कैसे हमको समझ में आया एक फंडामेंटल इक्वेशन क्या है हर जगह पे लागू होता है कोई भी परिवर्तन को देखने के लिए एक तत्व तत्व तो चाहिए। यदि तो नहीं होता, तो कोई भी परिवर्तन समझ में नहीं आता। कोई भी परिवर्तन समझ में नहीं आता एक सामान्य नियम हर जगह पे देखना कि यानी की जो शरीर इंद्रियो मन बुद्धि की हर परिवर्तन को हम समझते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा कोई अपरिवर्तन तत्व तो है समझने वाला है परंतु तो समस्त नहीं है समस्त तो बुद्धि है तो रहकर बुद्धि के में मदद मत करते हैं तो ये जो भाव संशय रह जाता है हमारे मन में कि हम तो है अनुभव करने वाला है हम कर्ता भुगत नहीं है ठीक है तंतु अनुभव करता विषय करने से जो अनुभव होता है विषय का प्रकाशक होने के कारण मैं तो हो रस तो, तो, मैं तो, तो तो आपने आपने को प्रकाशित नहीं कर कुटस्था मेरा कहा इस प्रकार से शिष्य की शंका होने पर तम गुरु रूप आज उनको गुरु बोलते हैं नुक्त संशय अरे ऐसा संशय तुम्हारे लिए होना युक्तिसंगत नहीं है क्यों? क्यों? उपलब्धे एवं क्योंकि उन मनोवृत्तियों का नियम पूर्वक अशिषता ऐसा कोई भी मनोवृत्ति नहीं होता जिसको तुम नहीं जानते नहीं समझते उपलब्धे एवं उसका तो उसका उपलब्ध उपलब्ध है जो जो बुद्धि करते परंतु तुम के बना रूप में उसका प्रकाश मात्र केवल ये जो क्रिया तुम्हारे अंदर नहीं है तुम चेतन तत्व तो केवल प्रकाश मात्र हो सूर्य में यदि प्रकाश करने का क्रिया होता ना तब तो तक क्षय हो गया होता परंतु प्रकाश स्वरूप है इस प्रकार आत्मा तो है क्योंकि आत्मा प्रकाश स्वरूप है प्रकाश प्रकाशात्मक क्रिया नहीं है मतलब विषय को प्रकाश करने के लिए जो क्रिया होता है ऐसा नहीं है, प्रकाश प्रकाश प्रकाश है। इसलिए आप बोलते हैं तुम्हारी इस प्रकाश जो है संशय होना युक्ति संगत नहीं है क्योंकि प्रत्ययना उस प्रत्ययों का मतलब उस मनोवृत्ति का नियम नियम पूर्वक किसी भी को मैंने को विषय प्रकाश कर पाया नहीं कर दोनों में किसी भी प्रकार का वृत्ति उत्पन्न हो रहा है सभी का उपलब्धि उसका उपलब्धि होने के कारण जो उपलब्धि करने वाला होता है वो उपलब्ध वस्तु से भिन्न होता है ये इसलिए उप उसका उप उन को उपलब्ध होता है अलग उसको देखते हो दृश्य है इसलिए अपरिणाम क्रिया नहीं है कूटस्थत् सिद्ध हो तुम्हारी इसीलिए तुम्हारी कूटस्था सिद्ध हो जाता है निश्चयम है तुम्हें ये निश्चय यही इसके पीछे कारण है क्या इन मनोवृत्ति को भी तुम देखते रहते हो शरीर के हर परिवर्तन कभी तुम्हारे प्रकाश में प्रकाशित होता है हर मनोवृत्ति भी प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है इस मनोवृत्ति को जो प्रचार विस्तार है उसको उपलब्धि को संशय हेतु उसको चित्त में है वो प्रचार चित्त में मन में बुद्धि में और वो तुम्हारे संशय के कारण बन रहा क्योंकि आत्मा के प्रकाश से वो मतलब मनोवृत्ति को बुद्धि वृत्ति को चित्तु को आपको दिखाई देता है आत्मा वहां पे करके बुद्धि तब उसको प्रकाशित करता रहता है। परंतु तो हमें नहीं समझ पाता है। यह है कि यह आत्मा भी इसके साथ भिकारी हो रहा है आत्मा भी उसके साथ भिकारी हो रहा है यदि ही तब परिणामित यदि इस विकार में तुम्हारी परिणामित होता अशेष सब चित्त प्रचार उपलब्धि शायद क्योंकि तुम कोई व्यक्ति आप आपने को नहीं कर सकता यदि ये सब तुम्हारी अंदर होते ना तुम तुम को नहीं समझ तुम नहीं समझ पाते इसको जान पाते इसीलिए बोलते है यदि यदि ये सब वृत्तिमक परिणाम तुम्हारे अंदर हुई होती अशेषय चित्त प्रचार अपने चित्त में जो भी कुछ विषय का विस्तार है है शायद नहीं नहीं कर पाते और तुम नहीं कर तो प्रकाश क्योंकि करता कभी कर्म नहीं बन सकता जिस चित्त वृत्ति को मैं देख रहा हूँ समझ रहा हूँ वो यदि हमारी अंदर होता हम कभी नहीं देख पाते मैं अपने आप अपने आप को मैं अपने आप नहीं देख पाता हूँ कान को मैं अपने आप में ही देख पाता द्वारा कान के कुछ सुना गया तो माध्यम तो से बाहर जा करके जो भी अनुभव करके आया तब उसको चित्त में प्रश्न मतलब ट्रांसफर करते क्या होता है, फिर ये ऐसा है इस प्रकार निश्चय होती है मैं इसको जाना सारा इस वृत्ति की क्रिया को तुम अपने में आरोप करके लगता है कि तुम व्यक्ति क्योंकि इतना सूक्ष्म भेद नहीं कर पाते हो इसलिए तुमको लगता है कि ये जानने की क्रिया मुझ में हो रहा है ये जानने की क्रिया बुद्धि में हो रही है तुम्हारे अंदर नहीं है वो जानने की क्रिया तो तो तुम केवल भ्रमण करने के लिए इंद्रियों के माध्यम से वृत्ति जा करके फिर भीतर आते हैं उपलब्धि नुम उस प्रचार के तुम यदि उसके साथ मिलते तब तुम उसको नहीं समझ पाते इसमें इस, इस प्रकार आकार है इस प्रकार वृद्धि है तुम इससे अलग हो इसीलिए यहाँ पे ये रंग लाल है ये काला है ये कठोर है ये दूसरा सुप, ये साथ हो रहा है। ये तुम जान पा रहे हो तो इससे मतलब क्या होता है उसके अंदर तुम्हारा होता तब तो तुम उसको विषय नहीं कर पाते तुम उसको विषय रूप में जान रहे हो इसलिए इसके साथ तुम्हारा संबंध है ये कहना चित्त पर शक इव जिस प्रकार चित्त अपने विषय को नहीं जान पाता चित्त अपने विषय को नहीं जान पाता मन की विषय को बुद्धि जानते हैं बुद्धि क्या समझा कि नहीं समझा उस साक्षी के द्वारा जानते है परंतु साक्षी को दृष्टा को कोई विषय नहीं बना सकता दृश्य थे भी नहीं दिखाई पड़ता इसलिए जब चित्त अपने इसी प्रकार से तुम्हारे अंदर ये वृत्तियां होती तब तुम्हें वृत्ति को प्रकाश नहीं कर पाती को समझ नहीं पाती तुम भीट्यों को भीट्यों के को के माध्यम से समझ रहे हो इसको प्रकाश एक तुम्हारे अंदर नहीं तुम भी है तुमसे है इसीलिए तुमस्थ नित्य हो ये समझ रहे हैं यथा चाहे इंद्रिया नश जिस प्रकार इंद्रिया भी अपने विषय को प्रकाश करते हुए जो इंद्रियों विषय को प्रकाश तो जरूर करते हैं परंतु इंद्रियों अपने आप अपने को नहीं देख पाते हैं अपने आप अपने आप को नहीं देख पाते इसी प्रकार ये सब विकार यदि अपने में होता तो मैं इसको कभी नहीं समझ पाता चाहता था आत्म नो सब विषय को तुम जो है उस विषय के साथ मिल करके जो कर रहे बोल हो मतलब उपलब्धि शब्दों के साथ में शब्द को जाना स्पर्श को जाना रूप को जाना रस को जाना इसलिए कहा जाएगा हमारी तब तक की हानि हो जाएगी ये बात नहीं है ये जो तुम जान रहे हो उसके फल स्वरूप क्या है तुम उससे हमेशा ही भिन्न हो मनोवृत्ति, क्योंकि परिचिन्न भाग, तो भाग इस का अलग नहीं कर पा रहा है इसीलिए अहंकार में जो क्रिया हो रहा है वो मैं अपना क्रिया समझ रहा हूँ फलत तो क्या होता है मैं कुटस्थ नित्य तो कैसे हो सकता हूँ मैं तो उनके अंदर हमारे होती है तुम्हारी जो एक विषय के साथ मिल करके तुम्हारा एक देश उपलब्ध तो ये नहीं है तुम अपने आप अपने को कभी भी विषय रूप में उपलब्धि नहीं कर सकते अपने आप अपने को कभी भी विषय रूप से उपलब्ध नहीं कर सकते तो अब क्या होता है कि जिस विषय को मैं जान रहा पर उसमें भी आत्मा के प्रकाश से वृत्ति प्रकाश प्रकाशित हो रहा है।, अं, बृत्ति, बृत्ति है, प्रकाश प्रकाश रहा है ये दोनों प्रकाश एक ही होने के कारण हमको लगता है की मैं बेकारी हूँ वास्तविक आप बेकारी नहीं हो आप बिकार दृष्टा हो शब्द को को को जाना, जाना, जाना, रूप ये जो बुद्धि वृत्ति संबंधित अहंकार के साथ मिल हमेशा असंग है को हमेशा ही व्यापक है अब इतना जगह पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाते विवेक नहीं कर पाता है पर तो तो तो हो सकता हूँ मैं तो हूं। से अपने परंतु ये शब्द रूप का जो ज्ञान होता है इस ज्ञान से मैं इसको जाना उसको जाना मैं जाना देखिए मैं अनुचित होकर हम बोलते हैं परंतु तो ये मैं जो है वो है परिचिन्न मय है और इस परिचिन्न मैं को भी हम जानते हैं प्रतिफलित चेतन कोई भी मैं इसलिए शुद्ध चेतन वैफल चेतन हमेशा ही कुटस्थ है उसमें कोई विकार कभी का भी नहीं है चाहता था आत्मोनता तो आप, है।, है एक नृत्य करने वाले चाहे कितना भी कुशली नृत्य करने वाले उनको कोई कहे अपने कंधे में प्रचर करके नृत्य करके दिखाओ तो कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा सकते क्यों अपने आप अपने को विषय नहीं किया जा सकता इसीलिए तुम्हारी कुटस्थता की कोई हानि नहीं हुई वो जो गोल्ड मतलब बुद्धि शब्द मनोवृत्ति के साथ मिलकर के जो दिखाई दे रहे हैं ना वो चिदाभाष है अहंकार है वो, वो पे प्रतिति और उसको भी तुम जान रहे हो कि मैं इस चीज को जाना मैं इस चीज को समझा ये जो मैं मैं कर रहा है ना ये मैं परिचिन मैं मतलब चिदा, चिदा वाला मैं कर्ता वाला मैं जानने का करता और शुद्ध आत्मा इसको देख रहा है होता है साक्षी के तो द्वारा प्रकाशित होता है प्रमाता की हर व्यक्ति साक्षी भाष होता है तुम तो साक्षी रूप इसे तुम्हारे अंदर को बेकार नहीं है वो आया था ना दुखी ज्योति भवितात्मा को साक्षी दुखी दुखी न हो आत्मा जाएगा तो दुखा, वुद्ध वुद्ध तो दुख दुख का साक्षी साक्षी साक्षी को समझेंगे कैसे हम अभी समस्त शास्त्र देखने वाला हूँ इसलिए मैं हमेशा ही अभिकारी हूँ हमेशा ही अभिकारी इसलिए बोल रहे यहाँ पे कि अत कुछता वैसे ही जानने से तुम्हारी कुटस्थता की हानि नहीं होती वो तो बुद्धि वृत्ति मन और इंद्रियों को मिलकर आत्मा केवल के उसका प्रकाश कर देते हैं प्रकाश मात्र करते हैं उसमें कोई मतलब क्रिया नहीं होती वो तो प्रकाश कोई क्रियात्मक प्रकाश नहीं है वो विद्यमान मात्र है तत्व इसके उत्तर में अब शिष्य बोल उपलब्ध नाम अब देखिए आप बोल रहे हैं कि उपलब्ध मैं हूँ तो प्राप्त तो होना और उसमें उपर्ग लगा हुआ है तो नाम धातु मतलब कोई भी धातु जो भूवे धातु है परंतु आपको विद्यमानों का तो आप कोई, कोई क्रिया नहीं है आप ऐसे विद्यमान है धातु मतलब जो क्रिया का बोधक होता है तो धातु पाठ में आता है तो मैं रहता मैं हूँ मैं हूँ मतलब मैं रहने के रूप में कुछ क्रिया थोड़ी कर रहा हूँ बस जो अपना अस्तित्व तो अपने आप ही रहता है इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं कि सामान्य शंका को मिटाने के लिए बोलते हैं कि देखो कि उपलब्धि नाम धातु अर्थ विक्रियालब्धि नाम कि कोई धातु का कोई एक विक्रिया है मतलब मैं उपलब्धि करने का विक्रिया हमारे अंदर हो रहा है जानना उपलब्धि गुरु जी मैं उपलब्धा भी हूँ और मैं कूटस्थ भी हूँ ये तो विरुद्ध कथन है तब तो है। बोलते हैं कि उपलब्धित्व तो, जो है यथार्थ तो आत्मा के धर्म नहीं है उपलब्धित्व बुद्धि के धर्म है और आत्मा की प्रकाश प्रकाशित होता है आत्मा आत्मा आत्मा में में में कोई जानने रूपी रूपी क्रिया क्रिया नहीं होता आत्मा है। आत्मा में जानना में होता ज्ञान है है बुद्धि और आत्मा उसका प्रकाशक मात्र है आत्मा में कोई क्रिया नहीं होती इसको समझाने के लिए उपलब्धि नाम धातुपलब्धि तो का अर्थ तो होता है कोई धातु मतलब कोई अनुभव करने वाला उपलब्ध तो करने वाला होगा और वो होगा विरुद्ध तो है है है कैसे हो सकता ये होना नहीं नहीं विरुद्ध ना बात भी सही नहीं है। ना धातु अर्थ विक्रियायाम उपलब्धि उपलब्धि उपचारा उप अर्थ जो विक्रिया है ना वो आत्मा में गो रूप में प्रयोग होता है, है ये बुद्धि में देखने वाला हूँ परंतु मैं सुखी दुखी नहीं हूँ इसलिए आप बोल रहे है गुरु जी बोल रहे हैं धातु अर्थविक्रियाया उपलब्धि धातु जो विक्रिया है ना वो गौण आत्मा प्रयोग होता है मतलब अथवा में प्रयोग होता, होता है जो अहंकार को परिचित आत्मा है वो जानने वाला सुनने वाला देखने वाला बोलने वाला भोगने वाला वो है तो मैं पहले भी बोला था जीवात्मा मतलब क्या होता है एक घरा घरा में आकाश पूर्ण व्यापक आकाश उस व्यापक आकाश में एक घरा उस घरा में जल उस जल में उसी आकाश की प्रतिबिंब तो आकाश अपने में व्यापक रहते हुए भी प्रतिफलित अवस्था में परिच्छि जैसा प्रतीत होती है सारा उपलब्धि आदि उस परिच्छि आकाश में होता है व्यापक आकाश में कुछ भी नहीं होता व्यापक आकाश में घर रखने पर भी उस व्यापक आकाश में देखिए उस जब पानी थोड़ा हिलेगा तो आकाश भी हिलते डुलते दिखाई देगा क्या आकाश में हिलना डुलना हो रहा है क्या कुछ भी नहीं हो रहा है सूर्य पति बीमारे पर सूर्य में हिलना डुलना नहीं होता के बोलते देखो जल हिलता है इसी प्रकार मतलब तो पानी मन हिल रहा है आत्मा भी हिलता जैसा दिखाई पड़ता है इसीलिए उपलब्धि क्रिया बुद्धि में हो रहा है तो वो आत्मा में गौण रूप में प्रयोग हो जाता है गौण प्रयोग हो जाता है वहां पे इसी को बोल रहे हैं की उपलब्धि ये तो तो तो धातु अर्थ विक्रिया है प्रयोग होता है जो ही बौद्ध प्रत्यय बुद्धि सम्बंधित जो भी प्रत्यय है स धातु अर्थ विक्र बुद्धि में जो वृत्ति उठ रहे हैं वो धातु अर्थ में ये जान रहा हूँ बुद्धि लगाया बुद्धि पूर्वक बुद्धिपूर्वक कोई वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाकर के उसको देख करके समझ करके वापस आ करके कहते ये जानता हूँ ये जो मैं जानने वाला है तो मैं रूपी जानने वाला उचित है जो जानने वाला, जानना रूपी क्रिया करते हैं और मतलब तो प्रतिफलित चेतन यद्यपि बिंब में कुछ भी नहीं है प्रतिफलन में क्रिया की प्रती होते हैं और बिंबों के ऊपर गौण प्रयोग हो जाता है गौन प्रयोग हो जाता है वृत्तियां हैं धातु ओ धातु है? उपलब्धिया जो आभाष है वो आत्मा में मैं साक्षी प्रकाश नहीं करने पर साक्षी उसमें ज्ञातता ला देते हैं साक्षी की प्रकाश जिस उसके ऊपर पढ़ते हैं बुद्धिवृत्ति में तब तो उसमें हाँ मैं इसको जाना मैं इसको नहीं जाना नहीं जाना, समझ में आता है इसलिए बोलता है परंतु क्यों साक्षी शाक, के रहने के कारण हो पा रहा है इसलिए जो है वो वहां हाँ ध्यान साक्षी को ऊपर आरोपित हो जाता है जो ही बौद्ध प्रत्यय श्रद्धातु विक्रियात्मक आत्मन उपलब्धि आभाष फल अवसना शब्दी उपलब्धता आभाष है वहां पर इसीलिए आत्मा को उपलब्धता के रूप में गौण प्रयोग किया जाता है परंतु वास्तविक आत्मा में कोई क्रिया नहीं है जदा जथा सीधी क्रिया दी भाव फल अवसना जिस प्रकार कोई वस्तु को अपने काट रहे हैं काट काटते उसका फल क्या होता है कि दो टुकड़ा हो जाता है छेदन क्रिया क्रिया क्रिया क्रिया को अब छेदन छेदन छेदन कर रहे हैं कोई व्यक्ति व्यक्ति तो देखो क्रिया हो रहा है क्रिया, दो मिलकर के सौ को जो कुठार को चला रहे हैं और उसका कर्म विशेष काट कौनता जा रहा है लकड़ी काटता जा रहा है और अल्टीमेटली तो दो टुकड़ा हो जाता है तो वो काटने वाला और छेदन रूपी लिपि औपचारी किया जाता किया जाता है गौंडी प्रकार से बुद्धि वृत्ति का उपलब्ध उपलब्धित तो बुद्धिवृत्ति में है तो आत्मा गौण्ड प्रयोग होता है आत्मा का मैं नहीं जाना क्यों मैं बुद्धि के साथ तदत्म करके बोलना को मैं जाना मैं देखा मैं सुना मैं समझा ये सब बुद्धिवृत्ति है आत्मा में ना देखना सुनना ये परमात्मा में है साक्षी में नहीं है इसलिए इस जगह पे हम अलग कर नहीं पाते हैं ये थोड़ा सा बात है इस प्रकार से तो, तो, तो फल तो क्या हो जाएगा सूर्य प्रकाश के समान जो है चाहे गंदा वस्तु को प्रकाश करे चाहे अच्छा वस्तु को प्रकाश करे उस वस्तु की प्रकाश उस वस्तु की उपलब्धि से सूर्य के प्रकाश वो आत्मा में गौन प्रयोग होता है तो ये बुद्धि के प्रकाशन से आत्मा में जानना रूपी क्रिया नहीं है आत्मा ज्ञान स्वरूप है ये अभिप्राय से यहाँ पे बोलता नहीं आया मम को हमारी कोटस्थत्व प्रतिपादन क्योंकि उस कूटस्थत्व को समझाने के लिए कोई भी दृष्टान्त हम देंगे दृष्टांत कभी भी आत्मा के बराबर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आत्मा के समान कोई वस्तु है नहीं दृष्टांत की कुछ को लेकर के दृष्टांत दृष्टांत को दिया जाता है परंतु कभी भी पूर्ण रूप रूप से एक नहीं हो पाता है तो यहाँ पे समझ है वो विपरीत भाग को समझ लिया वो किस दृष्टान्त को दिया गया है जैसे क्रिया दैधी भाव, भाव फल अवसना भाव फल अवसना जो है वो लकड़ी में दो जिसको आप देख पा रहे हैं तो ये है आगो न कुठार में है और न करने वाले में है इसी प्रकार से छेदन क्रिया जहां पे हो रहा है वहीं पे विदा होता है इसी प्रकार बुद्धिवृत्ति जहां पे जिसको पकड़ते हैं पे आता है, था था है, वो आत्मा भी नहीं है। इसको समझाने के दिया गया, इसलिए भगवान प्रति, प्रति तो अवसाना उपचर्य थे धातु अर्थ्य तथा उपलब्ध शब्द उपचरित अभी धातु बौद्ध प्रत्येक आत्मन उपलब्धि क्रिया उपलब्धि क्रिया अवसान यदि आत्मा में होगा तो आत्मा कुटस्थ कैसे होगा यही तो चीज तो मुश्किल है कि आत्मा उपलब्धि करने वाला नहीं है और जो उपलब्धि करने वाला है वो चीजा आभास है बुद्धि में प्रतिफलित चेतन शिष्य बोल रहे हैं कि मेरे को भगवान जो अपना दृष्टांत दिया ये से समाज में नहीं है। पे तो शेदन करने वाला मैं हूँ तो तो तो इस वस्तु तो को मैं जाना ऐसे हमारे कुटोस्त तो कैसे समाज में आएगा तब तो बोलते हैं छिदी छिदाना छेद उपचार थे छेदन क्रिया की विक्रिया मतलब जो दो टुकड़ा हो जाए ना वहां पर जगह धातु में तो में दिखा रहे हैं इसी तो रहे हैं। इसी प्रकार प्रकार ज्ञान ज्ञान ज्ञान भी तो क्रिया हो तो तो रहा है धातु कोई धातु हमेशा कोई ना कोई क्रिया कोई तो तो को ही गोद कराता है इसलिए धातु और तत्व तथा उपलब्धि शब्द उपचारित ठीक है उपलब्धि शब्द को उपचारित उपयोग होने पर भी बुद्ध तो आत्मा ना बुद्धि का जाना इसका परिस कहा होता है मैंने इसको जाना तो मैं आ रहा है तो मैं जो जान रहा है मैं इसको जाना तो कुटस्थ तो कैसे हुआ वो तो बेकारी हो जाएगा तो ये जो मैंने इसको जाना ये चिदावास बुद्धि की प्रत्यय बोलता है कि मैं इसको जाना जाना इस मैं इसको जाना, इसको तुम समझ रहे हो कि मैं जाना इसलिए जो इसको समझ रहे कि मैं इसको जाना वो उससे भी नहीं होगा इसको समझाने के लिए बोलते हैं तथा उपलब्धि शब्द उपचरित वी धातु अर्थ जो धातु का अर्थ तो तो होता है क्रिया हो बुद्ध प्रत्यय जो बुद्ध आत्मा में जानने की जो प्रोसेस चल रहा है वो कहाँ पे जाता है बुद्धि में मनोवृत्ति बुद्धिवृत्ति इंद्रियों के माध्यम से विषय को घेरता है देखता है समझ आकर फिर अल्टीमेटली पर्यावर्षित कैसा होता है होता है मैं जाना मैं जाना तो शब्द तो आ रहा तो आत्मा आत्मा कुटस्थता ना, ना प्रतिपादित इस प्रकार जब भी मैं इसको जानता हूँ तो इस प्रकार जो जानने वाला होगा और कुटस्थ भी होगा ये कैसे हो सकता है ये तो समाज में नहीं आ रहा है ये तो समाज में नहीं आ रहा है ता गुरु बोल रहा रहे तुम बुद्धि की ज्ञान का प्रकाशक मात्र बुद्धि की ज्ञान का प्रकाश मतलब देखिए उत्तर के रूप में यही बोल रहा सतम एवं सदल उपलब्धि उपलब्ध विशेष यदि यहाँ पे ये यह उपलब्धता और उपलब्धि का विषय यहाँ पे भेद होता तब तो यहाँ पे ऐसा हो सकता था तो मैं उसका विकार होता नित्य मात्र ही उपलब्ध था। ये उपलब्धता क्या है जानने वाला उपलब्धि स्वरूप है ज्ञान स्वरूप है वहाँ पे ज्ञान रूपी क्रिया नहीं है यदि ज्ञान रूपी क्रिया वहाँ पे हुई होती तब तो विकारी जरूर होता ज्ञान रूपी क्रिया बुद्धि में हो रहा है ज्ञान रूपिक्रिया जो बुद्धि में हो रहा है उसका प्रकाशक है फिर तो लगता है कि आपको विक्रिया मुझ में हो रहा है किंतु तो आत्मा सर्वथा असंग है बुद्धि की जो ज्ञान रूपिक्रिया हो रहा है उसके साथ तो आत्मा का संबंध नहीं है परंतु आत्मा वहां पे विद्यमान रहने के कारण बुद्धि में ऐसा ज्ञान रूपी क्रिया होना संभव होता है इसलिए यहा पे न्याय वैशाषिक सिद्धांतों की तरह नहीं है कि हम यहाँ पे वेदांति के अनुसार आत्मा जो है की ज्ञान स्वरूप है ज्ञान उसमें क्रिया रूप में उत्पन्न नहीं होता इसलिए आत्मा और बुद्धि वृत्ति में रहते हुए भी वो अपने कुटस्थ भाव में रहते हैं और बुद्धि बुद्ध दोनों मिलकर के नाचते रहते हैं अपने आप एक बार इसके भेद को ठीक से समझना है तब जा करके फिर वो जान रूपी क्रिया के साथ भी हमारा संबंध नहीं होगा इतना आप समझ सकते हैं अच्छा यहां पे कम में तो ये तो भयंकर बोल रहे भाई जब सब सब चीज संसार में भगवत सहज उपलब्ध हो जाता है फिर ये इसके पास जाकर के मांगना अथवा करना ये उचित नहीं है कल यहाँ पे इसको इस कौन लोग तक पढ़ लिए थे कल स्वामी जी शत हो गए थे आज के आठाष्टम के हो गए अच्छा ग्राम में बने एटा, एटा। हाँ, है हाँ हाँ ठीक ठीक, ठीक। अब, अब क्या है हिंदी और बंगाली में हिंदी बंगाली में जो कम तो तो है, हिंदी, है में। हिंदी में वो साथ है तो साथ होता था ठीक तो यहाँ पे बोलते हैं फल स्वेच्छा शिखरी पय स्थानी स्थानी शिशिर मधुरम पुण्य सरिता मृदु स्पर्श जा सुलित लता मतलब आपने कृपण किसको बोलते हैं? जो अपने पास समर्थ होते हुए भी, भी जब हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, वही हमारी कृपणाता है हम ग्रंथ का ग्रंथ का भी दर नोल रहे देखो भाई जंगल में जीने के लिए जो कुछ जितना चाहिए फल तो तो आसानी से प्राप्त हो जाता है है बिना बिना बने बन बन में क्या होता है? मतलब के कठिनाई से किसी को मांगना नहीं पड़ेगा किसी को कठुभा को सुनना नहीं पड़ेगा शीतिरुहा मतलब वृक्ष समूह में जो फल उत्पन्न होता है दिखाई पड़ते हैं इसलिए फलम प्रतिवन अखेदम प्रत्येक वन में मतलब जो है इस फल का है। जंगल में जाएंगे कुछ ना कुछ जीने के लिए तो आपको मिल ही जाएगा परंतु तो जानना पड़ता है ना तो विकल्प तो तो हो जाता है जल भी पयोस्थान मधुरम पुण्य सरितम पूर्ण नदियों की जल मधुर जन हर जगह पे उपलब्ध हो ही जाता है कि जगहित कोई दु पेड़ पौधा से पर जंगल से कुछ उखड़ हुए जो क्या बोलते आदि लाइये पत्ता पुता लाइए उसी को ये तो बिल्कुल मृदु स्पर्श रूपये उपलब्ध हो जाता है जब ये सब चीज़ सहज से से से जाता है, है फिर फिर एक क्रेपान लो, क्रेपान तो आसानी से शांति महत्ता से, बन करके जीवन जी सकता व्यक्ति। अब, अब तो दरवाजा में जा करके संत पर कि उनकी कटु बाप को वो, वो क्यों सहन करता है उसको सहनते कृपना दारी, जब है उसको में नदियों के लिए जो है कि गंगा की जल मिल ही जाता है उसका भी कोई कमी नहीं है और जो है पेड़ पौधा के पत्ते से थोड़ा बहुत अथवा मिचुल आदि होते हैं उसको नीचे डाल करके संजय भी सर्वत सुलह हो जाता है फिर भी ये जो हमारी मन की भोग भोग इच्छा भोग जो धनी, के घर में जाकर उसके उसके मतलब उसके मांगने की इससे कितना लांचना, कितना अथवा संको सहन कर पाता क्यों हमारे अंदर कृपनिक बुद्धि है कृपाण बुद्धि मतलब कि हम सामर्थ्य है किसी के ऊपर बिना निर्भर के ही हम जीत सकते हैं परंतु तो हमारी मनोवृत्ति ऐसा बन गया स्वतंत्र होकर मुख्य संन्यास है क्या बस रहेंगे सब के साथ मदद भी क्रम करेंगे सबके साथ परंतु किसी की किसी से कोई मदद की इच्छा नहीं रखते, ये जो है ये बहिराग की पराकृष्ट है जब हर चीज संसार में स्नान प्र जल उपलब्ध हो जाता है जंगल में हिमालय में खाने के लिए भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है प्रारंभ ला देता है उसको और जो है फिर सज्जा भी भूमिता तो है और नहीं तो तो तो धनियो के घर में जा करके भिक्ष मांगने की अपनी दीनता को प्रकाश करने की क्या आवश्यकता है ये दिनोता ही कृपाणाता के भाव है होने के बाद खाली तक पढ़ लिए थे आज अट्ठाईस से शुरू होगा बोल रहे हैं जीवर्तन्ते धनपतिपुरा प्रार्थना दुखभाज ये सल दधतिषया क्षेप पर बुद्धि तेजस्फुरी हसी बाशा निस्मरे धैन छेद शिखरी कुहर ग्रवश्या धनपति पुरा प्रार्थना दधाति छेद शिखरी कुहर होते हैं ये धनबान व्यक्ति के घर में जाकर के प्रार्थना से दुख और जान चक्कर जो अपने दिन तक को अनुभव कर रहे हैं जो व्यक्ति जगह विद्यमान रहते हैं और जो विषय अक्षिप पर्याप्त मतलब अथवा धनी की जो एक उसको हम सहन कर लेते हैं क्यों क्यों सहन करते है की हमारी अंदर की उपभोग की इच्छा ये जो ये जो अल्पोत्तम दथा थी विषय पर्याप्त पर्याप्त बुद्धि, बुद्धि की में है, है। उसको भी कर लेते जब इन लोगों का देशाओ अंत स्फूरित हसीितम बाशरानी उन लोगों का अंदर में जो दुख स्फूरित होता है उसको मैं दिन, दिन में स्मरण करूंगा छेदे अब तो मैं जंगल में बैठा अपने आप ध्यान अपने कर रहा हूं वहीं पे जिस प्रकार से अब अपना जीविका निर्वाह कर रहे उसको सहन करते हैं उसको देख करके मैं जो है तो अपना इस दिन को मैं स्मरण करूंगा मैं स्मरण जब मैं भी कभी ऐसा करता था कितना आसानी से सुंदर जी रहा हूं परंतु जो लोग ऐसा कर रहे हैं उसके प्रति मतलब में आप ही आएगा चीज कि देखो एक समय मैं भी ऐसा करता था अब देखो बिना थोड़ा सा सुख प्राप्ति की इच्छा से यह होता है धनी की जोन दृष्टि से देखना वो सहन कर लेता है धनवान व्यक्ति को निकट जा कर मांगने की जो दुख भूख वो दिन पहले मैंने किया था तो वो जो मैंने बिता करके आया और संग्रह की जो में रखा हुआ जिन लोगों की मन इस प्रकार व्यक्ति जो अपनी हीनता को स्वीकार कर लेते हैं और जीवन की अमूल जो समय भगवत प्राप्ति के लिए जो भगवान देव रहता उसको जो हम देते हैं जब मैं मतलब भगवान की चिंतन से ध्यान करते जब मैं ध्यान खोलेगा मेरा तब मैं उन व्यक्तियों की स्थिरता को देख करके मैं मतलब हंसूंगा हाय मैं भी कभी ऐसा करता था यदि वो भी ऐसे मन को घुमा लेता है तो क्यों धनी व्यक्ति के कुल में जाकर के पास में जाकर के वीक्षा मांगेगा इसका इसका तो कोई कोई लाभ भी नहीं है, इसका कोई भी नहीं है, है, क्योंकि जब आसानी से मनुष्य हम निर्वाह करने के लिए अन्य वस्त्र की व्यवस्था भगवान ने अपने आप हाँ कर रखा फिर उसके लिए किसी के पास जा मांगना अथवा तो किसी के पास जा करके उसकी हीन दृष्टि का विषय होना क्या लाभ है उसका यद्यपि बोलेंगे हाँ आगे की कि जब थोड़ा सा अपने अहंकार को चूर्ण करने के लिए कभी कभी भिक्षावृत्ति की आवश्यकता होती है परंतु उसी की उसमें लगा रहना मतलब क्या है कि हमारे अंदर भोग लालस भोग्सा है उदभोगिप्सा के अंदर जाना तो यदि उससे हम आप लोग बचा लेते किसी के पास सुख के लिए कोई भी मतलब भाव भा भा मन में नहीं आता जितना है उतना में संतुष्ट रखू नहीं तो क्या होता है धोनी, धनी व्यक्तियों का जो एक उठता है मांगता है ऐसा बोलता है उस उस प्रकार की भावना के विषय अपने को नहीं बनाना चाहिए उस स्मरण करके मतलब हमारा पुराने दिन को मैं स्मरण करके अभी मैं अपनी स्वतंत्र रूप से जी रहा हूँ मैं मैं खुश होऊंगा इस इस प्रकार प्रकार कहने को मतलब मतलब उनका भावना है इस कि मैं भी पहले कभी मतलब राजा था था विषय दोस्तों से कुछ मांग करके मूंग करके अथवा तो से चला था अब चाहे किसी के पति कोई इच्छा नहीं है प्राप्ति की इच्छा नहीं है फलतु तो क्या जितना मिला जाए ही पर जाते रूप से सुखी होकर बैठा हुआ है इस अवस्था में जो है जब हम जी सकते तब क्यों दूसरे व्यक्ति की के के विषय विषय में में बन बन क्यों अब आगे बोलते हैं क्योंकि तृष्णा की निपति वो तो कभी होता ही नहीं है तो अपने आप उससे रुकना पड़ता है तो देखिए इसमें एक बड़ा सुंदरिख है जी जी संतोष निरंतर प्रमुदिता हो गया mm -hmm. जी प्रमुदिता भिन्नो मुदा मुदो तृष्णा इतम कसिधिपदम संपदा स्वात्मन सम्त हेमें ये प्रमुदिता मुदो, अन्ने हता, पदम शांपदाम, शांपदाम, महिमा जो व्यक्ति संतुष्ठन से जुड़ा हुआ है जे संतुष्ट निरंतर प्रबंधता जो लोग संतुष्ट प्राप्ति की कृपा से जो तो भगवान की कृपा से संतुष्ट के लिए उन लोगों की हमेशा आनंद में रहते हैं जो संतोष धन से जुड़ा हुआ है उसकी सुख कभी टूटते नहीं है कभी नष्ट नहीं होता और जो असंतुष्ट से जुड़ा हुआ है उसका तृष्णा ना होता उसका तृष्णा कभी जाता ही नहीं है विपरीत जो व्यक्ति संतुष्ट से जुड़ा हुआ है उसका सुख कभी टूटता ही नहीं है और जिस, जिस लगातार लगा एक के बाद एक कितना भी धन मेजा और चाहिए तो बोल रहे इतना इसीलिए आपसे बताओ एक संसार में एक कोटि का जीव है जो संतोष से भरा हुआ है और संसार में एक कोटि का जीव है जो असंतुष्ट से भरा हुआ है तो उसके पास कितना भी मिल जाओ तो संतुष्टि होगा तो भगवान किसके लिए ये सोना चांदी रूपी जो पहाड़ बनाया वो किसके लिए बनाया संतुषि व्यक्ति को नहीं चाहिए और असंतुष्टी व्यक्ति को वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता तो लोग तो संतुष्ट लो जीव है उनकी जो है इस वस्तु की आवश्यकता नहीं है जो है जो असंतुष्ट है उसको तो हमेशा दुखी रहना है तो किसके लिए बना है भगवान ये संपत्ति साथ बने बस समाप्ति है महिमा जब ये सोना चांदी की जा, जा अपने अंदर ही समाप्त कर लेते हैं कि ये कितना तो, तो, तो तो भी मिल जाए मेरे को तो पूरा होने वाला नहीं है फिर आगे क्या करो अथवा यदि भाई इसका कोई उपयोगिता ही नहीं है हमें संतोष सको तो भी उसका कोई उपयोगिता नहीं है इस प्रकार की विचार दृष्टि खुल जाने पर अपने अभी पूछना है किसके तो तो लिए में नहीं था। जिस प्रकार जो वस्तु प्राप्त हो रहा है उसमें हमेशा संतुष्ट रहना है जो व्यक्ति उस प्रकार की उन व्यक्तियों के आनंद कभी नष्ट नहीं होता और हमेशा बढ़ता ही रहता है संतुष्ट धन से धनी है वो जो व्यक्ति धनलाभ के लिए चित्र होता है उनकी तृष्टा की कभी निवृत्ति तो होती नहीं है और तो दिन दिन बढ़ता ही जाता है वो इस प्रकार की अवस्था में ये अपने भी भी है, जो कांचन में जो भी कुछ है वो भगवान ने किसके लिए बनाया किनको किसका काम का नहीं है जिसके पास संतोष है उसके भी काम का नहीं है और जिसके पास असंतोष है उसका भी काम करने के वो तो पूर्ति होगा ही नहीं उससे इसलिए किसके लिए भगवान निगमान है इसको मतलब ये एक इसके रूप में बोल रहे हैं गुण गुण मतलब धन किसी है जब धन मिलने का बाद भी मैं क्योंकि की तभी धन किस के लिए है। किसी जब मतलब मिलने हमारे अंदर भी मैं क्रिया उत्पन्न करना प्रकार से मेरू पर्वत समान धन भी मिल जाए वो भी हमारे लिए रुचिकारक नहीं है क्योंकि वो किसी का किसी अवस्था में काम के नहीं है यदि मैं धन धनलिप्स हूं तो वो हमारे लिए कमी होगा और यदि मैं संतोषी तो है कि कि भी मिल फिर मैं उसे असंतोषी रह जाऊंगा तो लाभ क्या हुआ और नहीं मिलने पर भी संतोष है फिर उसका उपयोगिता क्या है इस प्रकार से विचार को मन में हमेशा जगा के रखना है तो वहरा को हमेशा बढ़ता रहेगा कोई भी वस्तु की उपयोगिता बस इतना ही है कि यदि मिलने के बाद हमारा दूसरी इच्छा भर रहा है तो फिर वस्तु को बिल्कुल औजार को इस प्रकार ना नाव अपनी औजार को धार लगाते रहते हैं इसी प्रकार वेदांत मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के लिए दो चीज बहुत आवश्यक है वैराग्य और विचार वैराग्य और विचार ये साथ साथ चलते हैं जितना इस वसा की वस्तु से उतने मन उठ जाएगा और विचार मतलब कहाँ पे क्या क्रिया हो रहा है अंदर की बुद्धि कहाँ तक काम कर मन कहां पे काम मैं क्या देख रहा कहा साक्षी इस प्रकार से है विचार करने पर तब जाकर के आत्मा साक्षात्कार हो जाता है ठीक है यहीं पे रखेंगे पूर्ण मितम पूर्णाथ पूर्ण पूर्ण पूर्ण आदाय Shanti, shanti, shanti. Oh, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na, no, na. No,